बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आप साथ हूं, आपके साथ हूँ आपकी गीता दीदी दी। कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग बड़े मजे में होंगे आज मैं आपको सुनाऊंगी एक यूक्रेनी लोक कथा इस कहानी का नाम है एक किसान ने जमींदार के साथ दावत कैसे उड़ाई इसका अनुवाद किया है गीतिका ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका खोपल से तो सुनिए ये कहानी बच्चों एक बार की बात है एक जमींदार था जो अमीर तो था पर था बड़ा घमंडी वो बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था जहाँ तक किसानों की बात थी वो उन्हें इंसान समझता ही नहीं था कहता था उनसे बदबू आती है उनसे मिट्टी की गंध आती है उसने अपने नौकरों को हुक्म दे रखा था कि उनमें से कोई भी कहीं आस नजर आए तो उन्हें दूर खदेड़ दिया जाए एक दिन कुछ किसान इकट्ठा हुए और जमींदार के बारे में बातें करने लगे एक ने कहा मैंने ज़मींदार को बहुत से देखा है वो मुझे खेत में मिला था दूसरे ने कहा मैंने कल चार दीवारी के उस पार देखा था जमींदार अपनी बालकनी में कॉफी पी रहा था तभी तीसरा किसान जो उनमें से सबसे गरीब था वहाँ आया और उनकी बातें सुनकर हंसने लगा अरे ये तो कुछ नहीं है उसने कहा कोई भी जमींदार की चार दीवार के उस पार झाँक सकता है अगर मैं चाहू तो मैं जमींदार के साथ दावत भी खा सकता हूँ दोनों किसानों ने जोर का ठहाका लगाया और कहा तुम <laughs> और उसके साथ दावत करोगे जैसे ही वो तुम्हें देखेगा बाहर खदेड़ देगा घर के आसपास भी वो तुम्हें फटकने नहीं देगा दोनों किसान उस तीसरे किसान का मजाक उड़ाने लगे और उसको गालियां देने लगे वे उस पर चिल्लाए तुम झूठे हो शेखी मैं ऐसा नहीं हूँ अगर तुम जमींदार के साथ दावत करते हो तो हम तुम्हें गेहूं की तीन बोरिया और दो बैल देंगे और अगर नहीं कर पाए तो जो हम कहेंगे वो तुम्हे करना होगा किसान ने जवाब दिया ठीक है वो जमींदार के अहाते में पहुंचा। जैसे ही जमींदार के नौकरों ने उसे देखा वे उसे बाहर खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े ठहरो, किसान ने कहा मेरे पास जमींदार के लिए खास खबर है कौन सी खबर वो मैं जमींदार को ही बताऊंगा किसी और को नहीं फिर जमींदार के नौकर उसके पास गए और जो कुछ किसान ने कहा था उन्होंने उसे बता दिया जमींदार को बड़ी उत्सुकता हुई कि किसान उससे कुछ लेने नहीं बल्कि उसके लिए कोई खबर लाया है उसने मन ही मन सोचा कोई काम की बात हो? उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया किसान को पेश करो नौकर किसान को अंदर ले आए जमींदार उसके पास खिसक आया और उससे पूछने लगा तुम क्या खबर लाए हो किसान ने नौकरों की ओर देखते हुए कहा मेरे मालिक मैं आपके साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ अब तक जमींदार की उत्सुकता पूरी तरह जाग उठी थी आखिर किसान उसे क्या बताना चाहता है उसने नौकरों को वहां से जाने के लिए कहा जब वे दोनों अकेले रह गए तो किसान ने धीरे से पूछा दयालु स्वामी मुझे बताइए कि घोड़े के सिर जितने बड़े सोने के एक टुकड़े की कीमत क्या होगी जमींदार ने पूछा तुम ये क्यों जानना चाहते हो इसकी एक वजह है जमींदार की आखों में लालच टपकने लगा और उसके हाथ काटने लगे किसान यू ही मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है उसे जरूर कोई खजाना मिला होगा उसने अपने आप से कहा और वो किसान से जवाब गलवाने की कोशिश करने लगा उसने फिर पूछा भले आदमी मुझे बताओ तुम ये किस ले जाना चाहते हो किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा ठीक है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते, तो रहने दीजिए। अब मैं जा रहा हूं। मेरी रात का भोजन मेरा इंतजार कर रहा रहा है। अपना घमंड भूल गया। साफ दिखाई दे रहा था कि वो लालच से का रहा था उसने मन ही मन सोचा मैं इस किसान को उल्लू बना लूंगा और उससे वो सारा सोना ले लूंगा उसने कहा देखो भले मानस तुम्हें घर जाने की क्या जल्दी है अलवर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो जाओ सेव को, जल्दी करो। झटपट मेज लगाओ और हाँ वोट का लाना मत भूलना नौकरों ने जल्दी से मेज व्यवस्थित की और उस पर भोजन और शराब परोसी जमींदार किसान की आव भगत करने लगा उसके सामने कभी एक व्यंजर रखता तो कभी दूसरा भरपेट खाओ भले आदमी कोई लिहाज मत करो उसने कहा किसान ने मना नहीं किया उसने जी भर कर खाया जमींदार उसकी थाली और गिलास भरता रहा जब किसान इतना डट कर खा चुका कि अब वो और नहीं खा सकता था तब जमींदार ने कहा अब जल्दी से जाओ और अपना सोने का टुकड़ा लाकर मुझे दे दो मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ की उसे कैसे बेचना है इसके लिए इनाम में तुम्हें दस रूबल मिलेंगे नहीं मेरे मालिक मैं आपके लिए सोना नहीं ला पाऊंगा किसान ने कहा क्यों नहीं क्योंकि मुझे कोई सोना अभी तक मिला ही नहीं क्या फिर तुम इसकी कीमत क्यों जानना चाहते थे केवल उत्सुकतावश। जमींदार बहुत नाराज हो उठा, उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो अपना पैर पटकते हुए चिल्लाया मूरख कहीं का निकल जाए यहाँ ऐसी जवाब में कहा, मेरे दयालु मालिक, मैं उतना भी मूर्ख नहीं हूं, जितना आप सोचते हैं। आपके खर्चे पर मैंने खाने का मज़ा उठाया, और साथ ही मैं गेहूँ की तीन बोरिया और दो गोल सिंगों वाले बैलों की शर्त भी जीत गया इसके लिए अकल चाहिए ये कहते हुए वो वहाँ से चल दिया जो ये थी कहानी एक किसान ने जमींदार के साथ दावत कैसे उड़ाई आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल ऐसी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर कर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो वाट्सएप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नाइन